लोगों की समानता अब्दुल बहा ने कहा ईश्वर के नियम इच्छा शक्ति या आनंद का थोपना नहीं वस्तुतः सच्चाई तर्क तथा न्याय के संकल्प है सभी लोग कानून के सम्मुख एक बराबर है जो निश्चय ही सबसे ऊपर हो दंड का ध्येय बदला लेना नहीं बल्कि अपराध की रोकथाम करना है राजा महाराजा अवश्य ही विवेक और न्याय के साथ शासन करे राजकुमार समृद्ध व्यक्ति तथा किसान सभी को न्यायपूर्ण व्यवहार का एक समान अधिकार प्राप्त है किसी व्यक्ति विशेष को विशेष कृपा का पात्र न बनाया जाए कोई न्यायकर्ता व्यक्तियों के प्रति श्रद्धा रखने वाला न हो बल्कि वह अपने समाने आने वाले प्रत्येक मामले में दृढ़ निष्पक्षता के साथ कानून का पालन करें यदि कोई व्यक्ति आपके विरुद्ध अपराध करता है तो आपको उसे क्षमा कर देने का कोई अधिकार प्राप्त नहीं अपितु कानून उसे अवश्य ही दंड दे ताकि अन्य व्यक्तियों द्वारा उस अपराध को दोहराए जाने से रोका जा सके क्योंकि लोगों के सार्वजनिक कल्याण की तुलना में किसी एक व्यक्ति की पीड़ा का कोई महत्व नहीं होता जब पूर्वी तथा पश्चिमी संसार के सभी देशों में संपूर्ण न्याय का साम्राज्य होगा यह पृथ्वी सौंदर्य स्थल बन जाएगी ईश्वर के प्रत्येक सेवक के आत्मसम्मान तथा समानता को स्वीकृति प्राप्त होगी मानव जाति की एकता के आदर्श मानव के सच्चे भाईचारे की उपलब्धि होगी और सत्यता के सूर्य का तेज़ुक्त प्रकाश सभी लोगों की आत्माओं को आलोकित कर देगा